ओम ब्रह्मदेवा प्रथम संभवुव विश्वस्य कर्ता भुवन से गोपता प्रतिष्ठा विद्याद्यातिष्ठा मथराय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ब्रह्मा देवा प्रथम संभव देवता में सब पहले ब्रह्मा प्रथम प्रधान हुए वह विश्वस्य कर्ता जगतकर्ता है और भुवन गुप्ता रक्षा अच्छा करने वाले भी सेष अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय सर्व विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या प्राय ब्रह्म विद्या का उपदेश किया अथर्व नामक उनके ज्येष्ठ पुत्र बहुत कल्प में किसी कल्प में उनके पुत्र ज्येष्ठ पुत्र अथर्व नामक थे उनको कहा ब्रह्मा परिवृढ़ो ब्रह्म परिवृो वाष्य में प्रभो पिवृढ़ सूत्र हे प्रभुर्थ में ब्रह्म महां धर्म ज्ञानवैराग्य सर्वान्न अतिश्येत पिवृढ़ प्रभु सौसेकृ अतिशेत अतिशय किशनवैराग्य धर्म ज्ञानवैराग्यर्य इनसे सबसे ऊपर है अतिक्रांत करके महान टीका में है ज्ञानम्रतिमं यग्यम चगत्पते ऐश्वर्य चर्मस् सह सिद्ध चतुष्ट ये चार्य उनका सहसिद्ध जो जन्म से ही सिद्ध है प्राप्त है बिना प्रयत्न उनको प्राप्त है ज्ञानमतिमं प्रतिमा प्रतिमारहित तो उनके तुलना रहित तो ज्ञान हे और वैराग्य जगतपते जगतपति ब्रह्मा जी का वैराग्य और ज्ञान ऐश्वर्यच और धर्म भी ये चार उनके साथ ही है प्रयत्न के बिना ही उनको प्राप्त है इति स्मरणाद धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वरी सर्वान्न अतिक्रम्य वर्तते थी परिवृत्व सिद्धमितर्थ अन्य को अतिक्रम करके, अतिशय त का अतिक्रम करके रहना अतिशय सब से उत्कृष्ट धर्म ज्ञान वैराग्य सर्व स्वर्व ब्रह्मजीवी इसलिए पारिप्रे प्रभु समर्थ है, है। <laughs> योतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्म्यक्त सनातन सर्वभूतम चिंत्य स यम उद्भ स्वयं उद्भूत इति स्मृत है अच्छा आगे आएगा भाष्य में पहले भाष्य में हो गया सर्वान्यान अतिशयतः देवा प्रथम देवा दिव्य क्रीड़ा विजिज्सा व्यवहार द्युति स्तुति मद मद स्वप्न कांति जति कितनाथ है तो द्योतन व्योति दिप्त्यर्थ का द्योतन बताम प्रकाश बाल जितने प्रकाश सौ में प्रकाशबलदेवता सौको इंद्रादीनांद्रादीना मध्ये प्रथम प्रधाने गुणे ही प्रधानसन प्रथम अग्रेवा प्रथम प्रधान गुण प्रधान, से प्रधाने अथवा प्रथम अग्र पहले हुए संबभुव अभीव्यक्त अभीव्यक्त संभव अभीवक्त हुए पहले सम्यक सम्य स्वातंत्र अभिप्राय संबूव सम्यक बभुव अभिभक्त होंगे सम्यक कहा था स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र का क्या अर्थ है न तथा तो यथा धर्मा धर्म वसा संसारी वन्य जायनते संसारी भी जन्म लेते हैं ब्रह्मा भी इसी प्रकार होंगे इसलिए कहे नहीं वो सम बभुव वो सम का तो स्वातंत्र है संसारी जीव पुण्य पाप के कारण जन्म लेता है कर्म फल भोगने के लिए सरधारण करता है उसके लिए निमित्त है धर्माधर्म जब धर्माधर्म सं फल देने के लिए तैयारी होते हैं वो धर्माधर्म के अनुसार उसको जन्म लेना पड़ता है संचित कर्म तो बहुत ही है अनाधिकार से कर्म करते करते इतने अधिक है एक जन्म में जितने कर्म करेगा उसको भोगने के लिए कितने जन्म लेना पड़ता है एक बार कोई मनुष्य जन्म मिला उसमें कर्म किया उसको भोगने के लिए कितने जन्म लेना पड़ेगा तो भी समाप्त नहीं होगा इसी प्रकार कर्म संचित होते होते इतने संचित कर्म है तो उसको केवल भोगने के लिए यदि प्रारंभ करे नया कर्म नहीं करे तो समाप्त हो जाएगा कितने दिन में अनंत कोटि कोटि कोटि अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम संचित तो अनंत कोटि जन्म के बाद समाप्त हो जाएगा कितने कोटि अनंत कोटि के कितने बार कब कब समाप्त होगा समाप्त होगा अनंत कोटि का से अंत ही नहीं होगा जन्म इतने संचित कर्म है तो जो कर्म जिस समय फल देने के तैयारी होता है उसके अनुसार जन्म प्राप्त होता है संचित कर्म सबका बहुत है किंतु कभी किया जन्म मिलेगा कोई निश्चय नहीं कर्म बहुत है जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया वही कर्म पहले फल देगा समर्थ हो अत्यधिक कर्म विशेष कुछ कर्म कभी फल देता है ये भी कोई किसी को निश्चय नहीं है जैसे बीज डालते हैं खेती में बगीचा में फूल फल आदि कितने दिन में किस में फल आएगा फल आएगा सब प्रकार बीज में निश्चित समय है एक समय है। एक महीना मास में एक साल में या दस साल में ही फूल फल बीज डालने पर हो जाएगा कोई एक महीना में हो जाएगा तो कोई दस साल में होगा किस में फल नहीं आएगा फूल आएगा किसी में फूल नहीं फल ये भी विभिन्न प्रकार है कर्म इस प्रकार जिस समय फल देने की तैयारी होगा उसी समय जो कर्म फल देने की तैयारी है अविरुद्ध उसके अनुसार जन्म का निर्णय होता है उसके अनुसार जन्म प्राप्त करता है तो मनुष्य संसारी जन्म लेता है धर्मा धर्मवसात पुण्य पाप से क्यों जन्म लेता है पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए पाप पुण्यकर्म किया वो फल स्वयं भोगेगा जो जो कर्म करता है वो कर्म उसी का ही रहता है उसमें से कोई भाग नहीं लेगा चोरी भी नहीं लेगा कहीं नहीं जाएगा सुरक्षित रहेगा और समय पर फल भोगना पड़ेगा इसलिए पाप कर्म करके कोई अपने को बुद्धिमान माने चतुर माने ये नहीं फल भोगना पड़ेगा इसलिए पाप कर्म से दुराचार से वर्जन बचना चाहिए यही शास्त्रों का तात्पर्य है सन्मार्ग में चले धर्माधर्म के कारण संसारी का जन्म होता है किंतु ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं है स्वतंत्र रहे वो स्वतंत्र कैसे उसी में का यशा वतीन्द्रियो ग्राय ये टीका टीकामें यु अतीन्द्रिग्राह्य सूक्ष्म्यक्त सनातन सर्वूतम चिंत्य सवे स्वयं उदहु अतिन्द्रिय अतीद्रिय इंद्रियो अति क्रम करे रहता है इंद्रियां इंद्रििया अतिक्रम्य वर्तते अग्राह्य इंद्रि के विषय नहीं ने अग्राह्यकर्मेन्द्रिय सूक्ष्म अव्यक्त हे व्यक्तनी सनातन निर्वतम सारे भूत में समष्टि आत्मक है एक एक जीव होता है व्यष्टि सारे जीव मिलकर के समष्टि है हिरण्य गर्भ अभिमानी अचिंत्य जब व्यक्त नहीं है इंद्रिय का विषय नहीं तो चिंतन भी नहीं हो सकता उसका स स् स्वयं उद्भव स्वयं उद्भूत हुआ स्वयं उद्भूत स्वयं उद्भुत का क्या अर्थ है शुक्र सुनीत संयुक्त मंत्रण आविर्भूत ये स्मृतें शुक्र श्रोणित तो पुरुष स्त्री संबंध से गर्व होकर के जन्म लेते हैं संचारी किंतु तो वो स्वयं उस शुक्र श्रोणित तो संबंध के बिना स्वयं प्रकट हो जाते हैं स्वातंत्र गम्यती तो स्वतंत्र है भाष्य में प्रथम संभव विश्वस्कर्ता भुवनेश्वर गुप्ता गोपता से का सब का कर्ता है जगत विश्व का तो सर्व करता करते उत्पाद उत्पादन करने वाले भुवन से गुप्ता भुवन से उत्पन्न से गुप्ता पालयित जो जगत उत्पन्न होता उसका फिर पालन करते हैं विशेषण ब्राह्मण विद्यास्तुत ये ब्रह्म का विशेषण है भुवन का गुप्ता है ऐसा जो विशेषण दिया ब्रह्मा जी का इसलिए उन्होंने जो उपदेश किया वो विद्या इसी प्रकार विशेष है विद्या की तुति के लिए ऐसे ब्रह्मा ने जो रक्षा करने वाले उपदेश किया यह प्रत्या प्रख्यात महत्व ब्रह्मा ब्रह्म विद्याम ब्रह्मण परमात्मन विद्याम ब्रह्म विद्याम आ प्रख्यात महत्व प्रख्यात महत्व यस प्रख्यात महत्व कौन है ब्रह्मा ब्रह्म प्राह ब्रह्म विद्या षष्ठी ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म का परमात्मा परमात्म की विद्या ज्ञान ब्रह्म विद्या वो तो ब्रह्म विद्या क्या है ये नक्षर पुरुष वेद सत्यम यदि विशेषण परमात्म विषय ये सान अक्षर पुरुष सत्यम वेद जिससे अक्षर पुरुष सत्य को जानता है ज्ञान वो है ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म विद्या परमात्मा विषय हिशा सा विद्या परमात्म विषयक परमात्मा विषय परमात्मा परमात्म विषयक ज्ञान ही ब्रह्म विद्या ब्रह्मणा वा अग्रजन उगते थे ब्रह्म विद्या अतः ब्रह्मा अग्रजे उत्या। पहले उत्पन्न हुए उनके द्वारा कौन से ब्रह्मणा उक्त अग्रजन ब्रह्मणा उक्ता विद्या ब्रह्म विद्या ये भी अर्थ हो है ब्रह्म विद्या अज्ञान की निवृत्ति का है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या जिसको पराविद्या कहते हैं उससे अज्ञान की निवृत्ति संसार अज्ञान का कार्य है अज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति होने पर मुख्य होता है वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या कौन से ब्रह्म नहीं है ब्रह्म की विद्या ब्रह्म तो है अज्ञान भी अनादिकाल से ब्रह्म भी अनादिकाल से है नित्य जो ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म और ज्ञान रूप ब्रह्म है उस ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति नहीं होती है नित्य ज्ञान रूप ब्रह्म से अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो अभी तक तो अज्ञान नहीं रहना चाहिए क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञान नित्य है ही वो ब्रह्म को विषय करने वाले जो ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो ज्ञान ही ब्रह्म है वो निर्विषयक है उसका कोई विषय नहीं है स्वयं ब्रह्म ही ज्ञान रूप है ज्ञान रूप जब ब्रह्म है उससे अज्ञानी की निवृत्ति नहीं किंतु ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म को विषय करने वाले जो ज्ञान है उससे अज्ञानी की निवृत्ति होती है वो ब्रह्म विद्या क्या है टीका में दिया है वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम ब्रह्म व ब्रह्म विद्या वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति ब्रह्मज्ञाने ज्ञान है प्रमा प्रमा करणम प्रमाण प्रमान से प्रमा की उत्पत्ति होगी जिस प्रकार चक्षुरादि प्रमाण से घटपटादि रूपरसादि का ज्ञान होता है वो तो ज्ञान प्रमा है प्रमाण है चक्षुरादि इंद्रिय इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए प्रमाण है वाक्य महावाक्य वेदांत महावाक्य ही प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं महावाक्य प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्ञान कौन सा ज्ञान प्रमा है जो वाक्य से उत्पन्न होगा वाक्योत्थ वाक्या उत्तिष्ठति वाक्योत्थ वाक्यजन्य जन्य महावाक्य से उत्पन्न होता है ज्ञान जो ज्ञान महावाक्य तो से उत्पन्न होगा वो तो ज्ञान नित्य है अनित्य उत्पन्न होगा तो नित्य नहीं हो सकता है इसे अनित्य ही है अनित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो या नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा अ अनित्य ज्ञान अनित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो या नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो अनित ज्ञान अज्ञान का निवर्तक को। कोई कोई सोच तो अनित ज्ञान किसे निवृत्त करेगा और नित्य होना चाहिए जो ज्ञान ज्ञान अज्ञान का निवर्तक वो ज्ञान फिर आगे रहेगा नष्ट हो जाएगा ज्ञान अज्ञान का निवृत्त जो नष्ट हो जाएगा फिर अज्ञान आ जाएगा <दला São doura> अज्ञान अनादि है अज्ञान के निवृत्त होन से फिर अज्ञान की उत्पत्ति हो जाए अनादि की उत्पत्ति कितने बार होती है अनादि होने से उत्पत्ति नहीं होती है अनित्य ज्ञान अग्यान ही अज्ञान का निवर्तक नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता तो अब अनादिकाल से ही नित्य ज्ञान है उसे अज्ञान नष्ट हो जाता अभी अज्ञान नहीं रहता तो उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं अनित्य ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक अनित्य ज्ञान उत्पन्न होगा उत्पन्न होगा जो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान उसकी उत्पत्ति होती है किससे उत्पत्ति होगी महावाक्य प्रमाण से महावाक्य प्रमाण प्रमाक्य तो बुद्धिवृत्ति वाक्य से उत्पत्ति होगी बुद्धिवृत्ति जैसे रूप घटपट आदि को हम देखते हैं चक्षु के संयोग घटक के साथ होता है अंतकण में घटाकार वृत्ति होती है अंतकर्ण चक्षु के द्वारा बाहर जा कर के घट देश में व्याप्त हो जाता है उसको गटाकार बृत्ती। गटाकार बृत्ती है। कहते हैं घटाकार वृत्ति वो घटाकार वृत्ति में अंतकण जिस प्रकार स्वच्छ होने से चिदाभास उदय होता है अंतकण का परिणाम को वृत्ति कहते हैं वृत्ति भी स्वच्छ है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होता है और चिदावास के संबंध से जड़ वृत्ति भी चेतन जैसे ज्ञान जैसे लगती है जिस प्रकार अभी जिसके जहाँ अंतकरण है वहाँ चिदावास होता है उसको हम कहते हैं चेतना पत्थर में चेतना होने पर भी अंतकरण नहीं होने से चिदावास नहीं होता है विशेष चेतना नहीं होने से उसको हम जड़ कहते हैं विशेष चेतन जहाँ है चिदाभास उसको हम चेतन कहते सामान्य चेतन तो सर्वत्र है इसी प्रकार वृत्ति अंतगण परिणाम वृत्ति बहुत प्रकार वृत्ति है सुख दुख काम क्रोध लोभ इच्छा द्वेष ये सब अंतगोण वृत्ति है सबको ज्ञान नहीं कहते हैं विशेष सब वृत्ति है जिसमें चैतन्य का प्रतिम्ब होता है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति इसको ज्ञान कहते हैं घटाकार वृत्ति होती है उसमें चैतन्य प्रतिम्बित हुआ उसको कहते घट ज्ञान वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है चैतन्य का प्रतिंब होता है चिदाभास से विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य दो प्रकार कहते हैं वृत्ति है अंतकरण का परिणाम उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है तो जब वृत्ति दिखेगी तो चिदाभा विशिष्ट ही दिखती है ज्ञान है घट ज्ञान पटे ज्ञान घटाकार वृत्ति है उस चैतन्य का प्रतिबिंब है तो वृत्ति प्रतिपरित चैतन्य अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसे भी कह सकते हैं चैतन्य विशेष हो जाएगा वृत्ति विशेषण है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति प्रतिपरित चैतन्य अथवा चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति से कह सकते हैं चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति चैतन्य विशिष्ट वृत्ति चैतन्य मुख्य नहीं सब जल में जैसे चंद्र का प्रतिबंब दिखता है प्रतिम्ब चंद्र विशिष्ट जल प्रतिम्ब आकाश का दिखता है आकाश प्रतिम्ब आकाश विशिष्ट जल जल में आकाश अथवा आकाश विशिष्ट जल दिखता है कहते हैं जल को देखते हैं तो आकाश प्रतिबिंब आकाश वाले जल दिखता है और जल में चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है तो कहते जल में चंद्र है चंद्र प्रतिबिंब विशिष्ट जल अथवा जल में प्रतिम्बित चंद्र कहेंगे तो जल चंद्र दोनों को लेना प्रतिबिंब और जल दोनों को लेना किंतु विशेष विशेषण भेद हो जाता है जल प्रतिबित चंद्र कहेंगे तो चंद्र विशेष जल विशेषण चंद्र प्रतिबिंब विशिष्ट जल कहेंगे तो जल विशेष हो गया चंद्र प्रतिबिंब विशेषण हो गया इसी प्रकार ज्ञान में वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य कहेंगे तो विशेष्य कौन होगा चैतन्य विशेष्य है और वृत्ति है विशेषण और चीधाभाष विशिष्ट वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति है विशेष्य और वृत्ति वृत्ति क्या है विशेष्य और विशेषण कौन है चीधा भाषा ये विशेष्य विशेषण भेदभा उसको कहते वृत्ति धा बोध अर्था वृत्ति वृत्तिद्ध इध दीप्त धातु से युद्ध अभिव्यक्त प्रकाशित वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति युद्ध दीप्त वृत्ति से दीप्त होता है बोध ज्ञान अभिव्यक्त होता है सामान्य बोध ज्ञान सर्वत्र है विकिता नहीं है वृत्ति से वृत्ति के द्वारा वृत्ति में अभिव्यक्त होता है उसको कहते हैं वृत्ति बोध इंध से युद्ध वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथा बोधेद्धा वृत्ति बोधे नृत्ति बोधे ज्ञान चैतन्य चैतन्य विशिष्ट वृत्ति चैतन्य विशिष्ट वृत्ति वृत्ति बोध से युद्ध प्रकाशित हो जाती है जिस प्रकार प्रकार प्रतिबिंब से दर्पण सूर्य का प्रतिब दिखा जो दर्पण चकमक दिखता है प्रतिम्ब विशिष्ट जल हो गया तो जल में चंद्र दिखता है प्रतिम्ब विशिष्ट जल इसी प्रकार बोधेद्या वृत्ति का अथ बोध विशिष्ट वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति दोनों प्रकार कहते हैं तो यहाँ कहा गया है बुद्धि बुद्धिवृत्ति अभिवक्त चैतन्य को ब्रह्म विद्या बुद्धि बुद्धिवृत्ति अभिवक्तम चैतन्य और ब्रह्म ही चैतन्य अवृत्ति अभिवक्त चैतन्य ब्रह्म एवं ब्रह्म विद्या वृत्ति अभिवक्त ब्रह्म को ब्रह्म विद्या केवल ब्रह्म ब्रह्म विद्या नहीं है केवल ब्रह्म तो नित्य है सर्वदा है वो ज्ञान का निवृत कर नहीं वृत्ति में अभिव्यक्त होने पर जो ब्रह्म वृत्ति में अभिव्यक्त आप सामने दर्पण रखो दर्पण दिखे। में आपका मुख दिखता है या नहीं दिखेगा दिखेगा दिखे। दिखे उस समय दर्पण में आपका मुख है या नहीं दर्पण के माध्यम से मुख दिखता है इसी प्रकार वृत्ति के द्वारा चैतन अभिव्यक्त होता है चैतन्य सर्वव्यापक होने पर भी वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है जब चैतन्य वाह सर्वत्र है वृत्ति में उसकी अभिव्यक्ति होती है तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ब्रह्म विद्या और उसको वैसे कह सकते चिदाभाष्ट विशिष्ट वृत्ति है इसको ज्ञान कहते हैं ब्रह्म ज्ञान घट ज्ञानी भी इस प्रकार घटाकार वृत्ति प्रतिफल चैतन्य अथवा चिदाभाष विशिष्ट घटाकार वृत्ति ये घट ज्ञान है ब्रह्मज्ञानी भी इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म विषयक वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं आकार का अर्थ नहीं घटका जैसे आकार है ब्रह्म का कोई आकार होना चाहिए ब्रह्म विषय के वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते उसमें अभिवक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है तत्स ब्रह्म सर्वाभिव्यंजकम वृत्ति में अभिव्यक्त जो ब्रह्म है वही ब्रह्म सबका अभिव्यंजक प्रकाशक ब्रह्म सर्व का प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म भी सबका प्रकाशक अध्यस्त वस्तु सबका प्रकाशक ब्रह्म जो स्वयं प्रकाश अब प्रमाण भी वाक्यजन्य प्रमाण से जो वृत्ति होती है वृत्ति चैतन्य अविशिष्ट होकर के ज्ञान जैसे लगता है उसको ज्ञान शब्द से कहते गौण प्रयोग मुख्यतः ज्ञान ब्रह्म ही है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को ज्ञान कहते गौण प्रयोग उसी से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अज्ञान आवरण की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं घटाकार वृत्ति से घटत विषय अज्ञान नष्ट होता है आवरण नष्ट होने पर घट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है वृत्ति प्रतिफलित प्रतिफलित प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति चैतन्य को फल भी कहते हैं वृत्ति का संबंध घट के साथ है जिसके कारण अज्ञान की निवृत्ति होती है और आवरण हटने के बाद घट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट का प्रकाश होता है घट में वो प्रकाश का विशेष संबंध आ जाता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल उसका संबंध घट के साथ हुआ फल का संबंध को कहते फल व्याप्ति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल फल का संबंध घट में हुआ थोड़े वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंध प्रकाश आया ये प्रकाश का संबंध घट में आ गया इसको कहते अतिशय घट में कुछ अति से प्रकाश रूप से आ गया फलव्याप्ति उसको कहते वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यजन्य अतिशय अतिशयत्वम फलव्याप्ति घट का ज्ञान होता है तो वृत्ति व्याप्ति भी है और फलव्याप्ति भी है वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति हुई और फलव्याप्ति होने से घट का प्रकाश हुआ ब्रह्म का जो साक्षात्कार ज्ञान है वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अब ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है घटत जड़ है तो वृत्ति प्रतिफलित प्रति प्रत चैतन्य जन्य अतिशय घट में तो आएगा इसलिए घट में फलव्याप्ति है किंतु ब्रह्म में फलव्याप्ति नहीं ब्रह्माकार वृत्ति है अंतकोण का परिणाम है क्या ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अंतक का परिणाम वृत्ति अंतगोण का परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति भी अंतगण का परिणाम है घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंब होगा ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंब हुआ होगा हाँ ब्रह्माकार वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबंब होता है तो घटाकार वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिंब हुआ उसको कहेंगे फल ब्रह्माकार वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबंब होगा उसको फल कहेंगे डर लगता है अभी प्रत फल है किंतु घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चैतन्यजन्य अतिशय घट में आएगा ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल होने पर भी तजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं है तो ब्रह्म में फलव्याप्ति है या नहीं घट में फलव्याप्ति है फलव्याप्ति का वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्तम ब्रह्म में या घट में है किसने कहा दोनों में दोनों ने नहीं कहा एक ने कहा वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्तम फलव्यापति घट में या ब्रह्म में ब्रह्म में फलव्याप्ति है ब्रह्म में फलव्याप्ति है नहीं वृत्ति तो वृत्तिव्याप्ति है आ, ये ब्रह्म ज्ञान है घट अज्ञान नष्ट होने से घट को प्रकाश करता है ज्ञान ब्रह्म का अज्ञान नष्ट हो गया ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है ब्रह्मस्व का प्रकाश तत सर्व विद्या व्यंजकतः तो तो तो आश्रयत सर्वविद्या आश्रया ब्रह्म विद्या सर्वविद्या का ज् आश्रय सारे विद्या का व्यंजक अभिव्यंजक प्रकाश के अब जो आश्रयती थी, थी सर्व विद्या आश्रय ब्रह्म विद्या अथवा सर्व विद्याम प्रतिष्ठा सारे विद्या की प्रतिष्ठा क्या है प्रतिष्ठा परिसमतिर्भवती यश्याम उत्पन्नायाम ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर सारे विद्या की समाप्ति हो जाती है और किसी की आवश्यकता नहीं ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाएगा सब कुछ नहीं एक शुद्ध चैतन्य को छोड़ करके ज्ञातव्य ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट होगा तो उसके बाद क्या ज्ञातव्य पदार्थ रहेगा किसको जानने का है ये पदार्थ कुछ नहीं ज्ञातव्य भाव सारे विद्या की समाप्ति होगी अन्य जितने ज्ञान सब सभी सविषय कहे ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्म सभी विषय कह ब्रह्म ज्ञान रूप है क्या हम मना करते हो ब्रह्म ज्ञान रूप है सब विषय है नहीं ज्ञान ब्रह्म जो ज्ञान रूप है उसका विषय क्या है कोई विषय नहीं निर्विषय ब्रह्म का ज्ञान सब विषय कहे ब्रह्म का ज्ञान सब विषय कहे घट ज्ञान सब विषय कहे क्या घट ज्ञान का विषय क्या है घटा। ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये जो ज्ञान ब्रह्म उसका विषय क्या है इसका विषय कोई समझते हैं नही पीछे शब्द बोलो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस ज्ञान का विषय क्या है कोई बोलते हो <coughs> क्या है पीछे वाले बोलो पीछे वाले कोई बोलो एक मैं कहता पीछे एक बार बोला फिर बार पीछे वाले कोई बोलो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वो ज्ञान सब विषय निर्विषय का है निर्विषय का विषय नहीं उसका ब्रह्म ज्ञान का क्या विषय बोलो बोलो जोर से बोलो कौन कहता कोई विषय नहीं ब्रह्म ज्ञान का, का विषय है, है? <laughs> ब्रह्म ज्ञान का विषय है कौन विषय है मना करते ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म है ब्रह्माकार वृत्ति का विषय है तो तत्व ब्रह्म विद्या सब सबका अभिव्यंजक है उसका ज्ञान हो जाने के बाद और कोई पदार्थ ज्ञ नहीं रहा ज्ञ नहीं रहने सब ज्ञान की समाप्ति हो जाती है शाह सर्वविद्या प्रतिष्ठा इत्या शाह पीछे वाले बोलो सा कौन है शाह है ब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठा इत्या सर्वविद्या वेद्यम भाषे में आया सर्व भाषे में ब्रह्मण अग्रह सर्विद्या प्रतिष्ठा सर्व विद्या तो तो, की अभिव्यक्ति के हेतु तो सर्विद्याश्रया सर्विद्या का आश्रय सर्वद्या वेद्या वा वस्तु अनेज्ञाते सारे विद्या का वेद ज्ञय वस्तु अनेज्ञाते ब्रह्मज्ञान हो गया तो सबका ज्ञान हो गया और कुछ नहीं रहा इसलिए प्रमाण देते यश्रुत श्रुत अमतमतम अभिज्ञात विज्ञान विधि तो तो श्रुते जिस ज्ञान से अश्रुत श्रुत जिसके ज्ञान हो जाने पर अश्रुत भी हो जाएगा जिसका सवर्ण नहीं किया वो भी श्रुत हो जाएगा जिसका मनन नहीं किया वो तो भी मता हो गया मनन हो गया उसका अभिज्ञात का भी विज्ञान हो गया एक ब्रह्म ज्ञान से का ज्ञान सर्व विद्या प्रतिष्ठा में स्तौति विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहकर ब्रह्म विद्या की स्तुति करते स्तुति करती है ओ ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा ब्रह्मे कह अथर्वाय ज्येष्ठपुत्रह ज्येष्ठस पुत्र से ज्येष्ठपुत्र ज्येष्ठपुत्र अनेकुसु ब्रह्मसृष्टि प्रकार से अतम सृष्टि प्रकार से प्रमुख पूर्व अथर्वासृष्टि की ज्येष तस्म hmm. ज्येषपुत्र प्रातवा ज्येषु पुत्र से ज्येषपुत्र अनेकु ब्रह्म सृष्टि प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रकार बहुत प्रकार अन्य आदि से कितने कल्प कितने बार सृष्टि होगी कर लो कर लो किस सृष्टि में अन्यतम से सृष्टि प्रकार से प्रमुखे सृष्ट किस सृष्टि में पहले अथर्व की उत्पत्ति हुई थी ज्येष्ठ पुत्र वो अथर्व पुत्र हो गए ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुत्र अथर्व के पहले उत्पन्न हुआ आरंभ में पूर्व अथर्वा सृष्ट ज्येष्ठ हो गया तस्मे ज्येष्ठ पुत्र है प्राह, प्राहकात उक्तवान उक्तवान का कर्ता कौन है ब्रह्मा का क्या कहा ब्रह्म विद्या किसको कहा अत्थर को कहा प्रथम समाप्ति हो गया मंत्र अत्थर्वण याँेद प्रवदेत अथर्वण याम प्रवदेत ब्रह्मा पूर्वाचांगिरे ब्रह्म विद्या स भारद्वाजा सत्वहाय प्रह भार्वाजो गिसे परा ब्रह्मा अथर्वणे प्रवदेत अथर्व को कहा ताम पुरा अथर्वा अंगिरे आह ब्रह्म विद्यां पूरा ब्रह्मा अंगिरे आह अंगिर अंगीर नाम का पुत्र अथवा शिष्य उनको कहा स भारद्वाजाय सत्यवाय अंगिर नाम को भारद्वाज भारद्वाज को आत्म भारद्वाज सत्यवाह नाम उनको कहा शिष्य अथवा पुत्र भारद्वाज अंगीर से भारद्वाजों ने उपदेश किया किसको अंगिरस अंगिरा है पहले था अंगीर अंगीर है भारद्वाज का गुरु है पिता है अंगिर। अंगिर। कौन हो अंगीर भारद्वाज का शिष्य कौन होगे? अंगिरस या अलग है परावराम विद्या ब्रह्म विद्या परावराम या एताम अथर्वणे प्रबदेत अवत ब्रह्म विद्या जो अथर्वण के लिए कहा ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या ब्रह्मा ने कहा तामेव ब्रह्मण प्राप्त अथर्वा पूर्व उच उतवा अंगिरे नामने ब्रह्म विद्या तमे ब्रह्मण प्राप्ता ब्रह्मण क्या पंचमी ब्रह्म से प्राप्त जथर्वा ने कहा अथर् अथर् कूर उच का उक्तवा अंगिरे चतुर्थी नाम को? नाम ने ने अंगिर अंगिर चतुर्थ अंगिर्ना ब्रगिर्ना अंगिर्नामक अंगिर्िंगीर्नाम ये संगिर्नामा तस्में हंगिर्नाम अंगिर्नामक शिष्य को कहा ब्रह्म विद्या सच अंगिर भारद्वाज सत्यवाह संगिर्भारद्वाजा भरद्वाजगुत्राय सच सत्यवना अंगीर ने फिर भारद्वाज को कहा भारद्वाज गोत्र गोत्र में उनसे भारद्वाज हो गया सत्यवहाय सत्यव नामे, सत्यवह नामने सत्यवह नाम यसे स सत्यवह नाम तस्म सत्यवह नामने सत्यव नामक उनके शिष्य तथा पुत्र को कहा उत्तवान भारद्वाज अंगिर से सशिष्या शिष्य पुत्र व और भारद्वाज जो सत्यवाह अपने पुत्र अथवा शिष्य अंगिर्स अंगिश अंगिसेस अपना तो शिष्य अथवा पुत्र का अर्थ पराबरा परस् पर अवरे प्राप्त की परावरा पर अवर गुरु से शिष्य गुरु से उनसे शिष्य परस्पर प्राप्त परावरा ब्रह्म विद्या पराबर सर्व विद्या विषय व्याप्त रे अथवा ब्रह्म विद्या पराबर क्यों है सारे विषयों को प्रकाश करने वाले है ब्रह्म विद्या पर अवर अवर ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म ज्ञान है और बाकी जितने सौ का एक ब्रह्म अधिष्ठान का ज्ञान होने से सौ का ज्ञान हो जाने से का का सर्व विद्या का विषय का संबंध पराबर सर्वव विद्या परा विद्या अपर विद्या अपरा विद्या सारे विद्या के विषयों को व्याप्त संबंध करने से ब्रह्म विद्या प्राह इसे परावरा ब्रह्म विद्या को अंगिरस को, कहा किसने कहा भारद्वाज सत्यवाह वे महाशालसम विधिवदुपसन्न पप्रच कस् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं सर्विद् विज्ञात शौनक अवै महासाला महागृहत ग्रत सद्गृहस्ते शौनक अंगिश विधिवतुपसन पप्र अंगिरस के पास जाकर के विधिवत शिष्य गु, गुरु के पास जाने के लिए कुछ विधि विधान ये उसे नियम से उनके पास जाकर के पूछा हे hey भगवह सम्बोधन मतुवस रू संबुद मत्तु संबुदु छंदसी भगवत तो मतु का रू हो गया मतु भगव हे भगव कस्मिन विज्ञाते सर्विदम विज्ञात भवती पप्रछ ऐसा पूछा किसके ज्ञान हो जाने पर इधम सर्व विज्ञात होती सबका ज्ञान हो जाएगा एक वस्तु बताओ जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा अच्छा है बहुत जानने की अपेक्षा एक जान ले सौ का ज्ञान ऐसे कि जूचा सौनक सुनक से अपत्यम सौनक शोनक अपत्य पाठ देखो सौनक सुनक से अपत्यम महाशालो महागृिहस्त गृहस्त सदगृहस्त अंगिर भारद्वाज शिष्यम भारद्वाज शिष्य को गया कौन गए सौनक वो भारद्वाज का जो शिष्य है वो सौन का क्या होंगे आचार्यम भारद्वाज शिष्यम आचार्यम भारद्वाज शिष्य शिष्य आचार्य <laughs> भारद्वाज का शिष्य और सौनक का आचार्य आचार्य विधिवत का तो यथाशास्त्र शास्त्र अनिक्रम जैसे शास्त्र में कहा गया इसी प्रकार विधिवत उनके पास जाते तथा उपसन्न उपुरुख शा से निष्ठा कंश उपसन बनता है निष्ठा में प्रत्यय क्या है तो तद के दोलो पीछे हुई बोलो निष्ठा तो, स... तो, तो, तो, दाव दाव। तो, तो, तो न आता है राधाभ्याम निष्ठा तो नदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से द निष्ठा के तकार को और द को पूर्व दकार दो को दोनों को न हो जाता है उपसन्न इसमें धातु क्या है अप्रत्यय क्या है तत्यय उपसन्न उपूर्वक ज गम गम धातु गत्यर्थ के धातु प्रयोग करते वहाँ शिष्यत्व ने जाना उपत्य यानी उपगम उपसन्न उपगत शिष्यत्व ने उनके पास विधिवध जाकर के पप्र छ पूछा सौनक आंगिरस हो संबाराक विधिवत विशेषनाद उपसदन विधे पूरे सां अनियमित गम्य थे यहाँ सौनक जब अंगस के पास गए तो विधिवत उपसन आया इसके पहले जब आया था ब्रह्मा जी ने कहा अर भारद्वाज सत्यवा वो अंग्रस के कहा वहाँ विधिवत उपसन शब्द आया यही प्रारंभ हुआ तो यहां कहते हैं यहांगसो संबंधात अरबाक सौन कंग संबंध के पहले अरबाक उदक उत्तर हा उसके बाद उसके बाद विधिवत उपस उन्हें के पास विधिवत उपसन अंगिरसम आगे विधिवत आया ये दोनों का नाम लेकर के विधिवत उपसन कहा गया ऐसे क्या सिद्ध हुआ उपसदन विधे पूरे साम अनियम उनके पहले उपसदन विधि का कोई नियम नहीं ऐसा उपदेश क्या था इतनी गम्य थे उपसदन विधि में नियम नहीं शिष्य तो न गया उपदेश का ऐसा नियम नहीं ऐसा मालूम होता है आगे दूसरे प्रकार कहते हैं मर्यादाकरणार्थम मध्य द्वीपिका न्यायार्थम विशेषण अथवा मर्यादा करने के लिए मर्यादा है शास्त्र मर्यादा पूर्वेश नियम मर्याद कहा उत्तरे नियमार्थम ये नियम है आगे कोई भी विद्या प्राप्त करना है तो ऐसे शिष्यत्व ने जाकर के प्राप्त करे यह प्रारंभ हुआ करने के लिए कहा अथवा मध्यद्वीप का न्यायार्थम व विशेषण दीप के ही कमरा को प्रकाश करना बाहर प्रकाश करना तो बाहर रखेंगे अंदर रखेंगे देहली दीप मध्य में द्वार के पास रखो तो अंदर भी प्रकाश होगा बाहर प्रकाश होगा मध्य दीपिका न्याय देहली दीपिका न्याय कहते हैं मध्य दीपिका न्याय मध्य में दीपिका रखे न से दोनों तरफ प्रकाश है यहाँ विधिवत उपसन कहा आगे भी ऐसे समझना उसके पहले भी विधिवत समझना देहली दीपिका न्याय कहते विशेषण दिया अर्थात आगे जैसे उपसदन विधि आया विधि अभी, अभी कहते हैं इसके पहले भी ऐसे समझ लेना न विधि मध्य रहा दोनों को संबंध करने के लिए अष्टादिस्वी उपसदन विधि इष्टत्थ तो हमारे में विधिवादन उपसदन विधि इष्ट है तो पहले आगे उपसदन विधि इष्ट है कोई इसे अर्थ करते सवन को अंग्रेज से वहाँ विधिवध हुआ यहाँ इसके आ आगे आगे आया उसके आगे सबको आगे सब के लिए विधिवत विधिवध विधिवध उपसरण होना चाहिए अस्मदादी स्वीप उपस विधि इष्ट है मर्यादा का आगे टीका में उपादानात कार्य से पृथक सत्ता अभाव उपाद नहीं अथवा उत्पन्थवाज भाष्य में किम किया जागरिक जागर पगवो विज्ञाते सर्विधे विज्ञाते कि कस्गविज्ञाते नु ये ऐसा कोई है वस्तु भगवे भगवन यद विज्ञात विशेषण किसके ज्ञातव होती किसमीद विज्ञात होती कस्म नु विज्ञाते किसके ज्ञान होने कि विज्ञात होतीद शब्द से क्या नज्ञेय इदम रूपत्मक जगजने ज्ञेय पदार्थ है जो कुचे सब कुछ से विज्ञात हो जाएगा किसके ज्ञान होने पर इधम विज्ञेयम ज्ञ जित सब ये किस के ज्ञान से विज्ञान भवती विज्ञात होता है विशेषण ज्ञातम विज्ञातम विशेष रूप से सब ज्ञान हो जाता है इधम सर्व कह करे तो ज्ञान है ईदं तो है ना इधम विज्ञेयम कह करके सब का ज्ञान है ईदम तो न होता है इतने नहीं चाहिए विशेषण ज्ञात हो जाए ईदंत ना जो सब ज्ञात होता है किसके ज्ञान होने के बाद सबका ज्ञान विशेष रूप से हो जाएगा ज्ञातमावगंध होती एक ज्ञाते इति शिष्ट प्रभाद शुतवा शौनक तद विशेष विज्ञात काम सन् कस्में वितर्कयन पप्रचनक ने पहले सुना है एक ज्ञाते सर्विद होवती एक ज्ञात हो जाने पर सर्विद हो जाता है सवका ज्ञान हो जाता है यदि शिष्टान प्रभाम शिष्ट है प्रामाणिक व्यक्ति के प्रबाध कथन सुनना है श्रुतवान सवन कह ऐसे कोई वस्तु है जिसके ज्ञान होने से का ज्ञान होगा इतने तो सुनना वो वस्तु क्या है विशेष क्या है तद विशेषम विज्ञात काम जो जिसके ज्ञान होने से सर्व ज्ञान सर्विद हो जाता है वो वस्तु क्या है और विशेष क्या है विशेषम विज्ञात काम विज्ञान काम यम पुषोदरादी ने अथोपदिष्ट तुम का लुप हो गया लुम तुम काम मनसि तम से विज्ञान तुम में मकार का लुप हो गया विज्ञान विज्ञात काम कस्मि विर्क पप्रच सुना तथा एक ज्ञान से सर्वज्ञान वो कौन है ऐसे तर्क करते पुछा टीका में पहले अतः नहीं अथवा अभी नहीं है अतः हाँ इसमें उत्पाद पृथ उपादाने ज्ञाते तत्कार तथा पृथक न ज्ञात होतीम्पति तदला उत्पान कारण हे घटका उपादन कारण क्या है मिट्टी कपाल है भूषण सोना से बनाए उपादान कारण क्या होगा उपादान से कार्य की पृथक सत्ता नहीं है घट तो है किन्दु मिट्टी से अलग घट की सत्ता नहीं है जैसे पत्र से अलग पुष्प घट से अलग पट एक नष्ट होने पर भी दूसरा रहता है क्योंकि भिन्न है इसी प्रकार मिट्टी से भिन्न यदि घट होता है। मिट्टी को अलग कर देने से घटर रहना चाहिए तंतु से यदि अलग पट होता तंतु को हटा देने पर ही पट रहना चाहिए नहीं रहता है इसलिए पृथक सत्ता है ही नहीं घट की सत्ता मानते हैं कि मिट्टी से अलग उसकी सत्ता नहीं उपादान कहानी के बिना कार्य नहीं रहता है निमित्त कहानी के बिना कार्य रह सकता है जिस कुलाल ने घट बनाया वो कुल मर जाएगा तो घटा रहेगा आपके घर में आपके पास घटा है खरीद कर लाकर रखा है और कुलाल वहाँ मर जाएगा तो घाटा टूट जाएगा किंतु कुलाल जब मरा उसमें दंड चक्र सब जल गए जिस दंड से चक्र से घटा बनाया था सब नष्ट हो गया तो आपके कमरे में घटर रहेगा निमित्त कारण के नाश से कार्य के नाश नहीं होता है उपादर कारण नाश होने पर गया थोड़ा सा छेद हो गया घाटा में नीचे तो कितने पानी रहेगा तो घटकाम का नहीं नष्ट हो गया उपादान कारण से कार्य की अलग सत्ता है ही नहीं उसके बिना कार्य नहीं रहता है इसलिए कार्य अलग नहीं रहा उपादान का ज्ञान हो गया और कार्य कुछ नहीं रहा जानने के लिए उपादान ज्ञाते तत्कार्यम तत्प पृथक नास्ती ज्ञात तो होती उपादान से अलग कार्य है ही नहीं तो उपादान का ज्ञान हो गया तो कार्य का भी हो गया सुवन का ज्ञान होने से सुवन से बना गया जितने भूषण सब का ज्ञान हो गया हाँ उसका नाम अलग रूप अलग ये सब नाम सब नहीं जानते भूषण का नाम कितने कितने अलग अलग किसी भाषा में क्या कहते हैं अपभ्रंश भाषा से रूप अलग है किंतु तो सोना जानते है सो सब सोना है इसी प्रकार एक ब्रह्म का के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा सामान्य व्याप्ति है कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान वैसा कोई यदि पदार्थ हो सारे जगत का उत्पादन काना हो उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा तद पप्रचित्या अथवा भाष्य में आया अथवा लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात व लोक सामान्य से दृष्टि ज्ञान है लोक में व्याप्ति है कारण से भिन्न कार्य नहीं कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है जानकर पूछा तो कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है सब का कोई कारण है तो उसके ज्ञान से ज्ञान हो जाएगा संति लोक सुवनादिशल भेदा सुवनत्वादि एकत्व विज्ञान विज्ञान माना लौकिक है लोक लो, में सुवनादि सुवनादिशल शक, भेदा सुवनादि के भूषण आदि अलग सकले अलग है सकल खंड सुवनादि अलग अलग भूषण है सुवनत्वादि एकत्व विज्ञान सुवर्णत्वादि तो ना एकत्व एक, तो एक सुवर्ण का ज्ञान हो गया तो सारे पदार्थ जितने भूषण सब ज्ञान तो हो गए सोना के सोना से निर्मित विज्ञाना लौक कैसे जाने जाते हैं ये लोक में दिखा गया मिट्टी के ज्ञान से घट का ज्ञान उपादान कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है इसी प्रकार तथा केमनो तथा किम्न के अस्थि सर्वस्व जगत वेद से एकम कारणम सारे जगत भेद क्या एक कारण है क्या जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा इस प्रश्न पूछा यद एक विज्ञान थे सर्व विज्ञान तो बहुत ही थी सारे जगत का यदि एक कारण है तो उसके ज्ञान हुए सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसा क्या है क्या कोई जगत का एक कारण है क्या जिसके ज्ञान हु से सबका ज्ञान हो जाएगा यहाँ पूछा अभी इसके ऊपर फिर विचार करेंगे तो एक के ज्ञान उनसे सर्वज्ञान होता है जगत का कारण कोई है इस प्रश्न करने का क्या अभिप्राय है ये नहीं जान करके एक के ज्ञान से सर्वज्ञान होता है पहले मालूम हो जाए तो किसके ज्ञान से होगा तो ये पहले कहना चाहिए जगत का कारण कोई एक है क्या ऐसे पूछना चाहिए अरे कश्मीन भव विज्ञात सीधा प्रश्न कर दिया किसके ज्ञान उनसे सबका ज्ञान होगा सारे जगत का आय के कारण है करके निश्चय नहीं तो पहले पूछना चाहिए क्या सारे जगत का आय के कारण है क्या ये नहीं करके सीधा कहते किसके ज्ञान से सब ज्ञान होगा ये कैसे प्रश्न होगा तो प्रश्न और उत्तर का स्पष्टीकरण आगे है ओम भद्रं करने भी शन देवा पश्ये भद्रम पश्येम क्षर्यजत्र स्थिस्तुषुवास्तनों